भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है जो विचक्षण राजपुरुष विजय के लिए प्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्नधि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे तृप्ति को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो समस्त विद्या की स्तुति और प्रशंसा करने और आप्तवाक अर्थात धर्मात्मा विद्वान की वाणियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त सज्जन पुरुष हैं वे सबके सुखों को उत्पन्न कराने वाले होते हैं इस सुक्त में पवनों के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 168वां सुक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ अब 169वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो विरक्त संन्यासियों के संग से बुद्धिमान होते हैं उनको कभी अनिष्ट दुख नहीं उत्पन्न होता भावार्थ जो पहले ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा शास्त्रज्ञ विद्वानों के संग से समस्त शिक्षा को पाकर धार्मिक होते हैं वे संसार को सुख देने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिस अनादि कारण को विद्वान जानते उसको और जन नहीं जान सकते हैं भावार्थ जैसे बहुत पदार्थों को देने वाला यजमान ऋतु ऋतु में यज्ञ आदि कराने वाले पुरोहित के लिए बहुत धन देकर उसको सुशोभित करता है वा जैसे पुत्र माता का दूध पीके पुष्ट हो जाते हैं वैसे सभा अध्यक्ष के परतोष से वृत्त जन पूर्ण धनी और उनके दिए भोजनादि पदार्थों से बलवान होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो वायु विद्या के जानने वाले परोपकार और विद्या दान देने से प्रसन्न चित पृथ्वी के समान सब प्राणियों को पुरुषार्थ से धारण करते हैं वे सर्वदा सुखी होते हैं भावार्थ जो पुरुष और जो स्त्री ब्रह्मचर्य से बलों को बढ़ाकर आप्त धर्मात्मा शास्त्रवक्ता सज्जनों की सेवा करते हैं वे पुरुष विद्वान और वे स्त्रियां विदुषी होती हैं अब प्राकृत विषय में शूरवीर होने के गुणों को कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो दुष्ट पुरुष और स्त्रियों के कठोर शब्दों को सुनकर नहीं सोच करते हैं वे शूरवीर होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्कार से विद्यार्थियों को अध्ययन कर पदार्थ विद्या के विज्ञान को प्राप्त होवे इस सुक्त में विद्वान आदि के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 179वां सूक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ अब 170वें सूक्त का आरंभ है उसके आरंभ से प्रकारांतर करके विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो जीव होकर उत्पन्न नहीं होता और नौ उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है नित्य आश्रय गुण कर्म स्वभाव वाला चेतन है उसका जानने वाला भी आश्चर्य स्वरूप होता है भावार्थ जो कोई बंधुओं को पीड़ा देना चाहे वे सदा पीड़ित होते हैं जो बंधुओं की रक्षा किया करते हैं वे समर्थ होते हैं अर्थात सब काम उनके प्रबलता से बनते हैं जो सबका उपकार करने वाले हैं उनको कुछ भी काम प्रिय नहीं प्राप्त होता भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो जिनके मित्र हों वे मन वचन और कर्म से उनकी प्रसन्नता का काम करें और जितना विद्या ज्ञान अपने को हो उतना मित्र को समर्पण करें भावार्थ जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले और यजमान अग्नि में सुगंधाते द्रव्य का हवन कर उससे वायु और जल को अच्छे प्रकार शोध कर जगत को सुख से युक्त करते हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक औरों के अंतःकरणों में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सबके सुख का विस्तार करें भावार्थ जो धनवान सबके मित्र बहुतों के साथ संस्कार किए हुए अन्न को खाते और विद्या से परिपूर्ण विद्वान के साथ संवाद करते हैं वे समर्थ और ऐश्वर्यवान होते हैं इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 170वां सुक्त 10वां वर्ग समाप्त हुआ अब 171वें सुक्त का आरंभ है उसमें फिर विद्वानों के कृत्य का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है जो शुद्ध अंतःकरण से नाना प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त होते हैं वे कहीं अनादर नहीं पाते भावार्थ जो धार्मिक विद्वानों के शील को स्वीकार करते हैं वे प्रशंसित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए की जिनमें जैसे गुण कर्म स्वभाव हों उनकी वैसी प्रशंसा करें और प्रशंसा योग्य वे ही हों जो औरों की सुकुन्नत के लिए प्रयत्न करें और वे ही सेवने योग्य हों जो पाप चरण को छोड़ धार्मिक हों वे प्रतिदिन विद्या और उत्तम शिक्षा की वृद्धि के अर्थ addTodogi हों भावार्थ जब किसी राजपुरुष से अन्याय पूर्वक पीड़ा को प्राप्त होता हुआ प्रजाजन सभा के बीच अपने दुख का निवेदन करें तब उसके मन के कांटों को उपाड़ देंवे अर्थात उसके मन की शुद्ध भावना करा देंवे जिससे राजपुरुष न्याय में वरते और प्रजा जन भी प्रसन्न हों जितने स्त्री पुरुष हों वे सब शस्त्र का अभ्यास करें भावार्थ जहां सभा में मूल जड़ के अर्थात निष्कलंक कुल परंपरा से उत्पन्न हुए और शास्त्र ता धार्मिक सभासद सत्य न्याय करें और विद्या तथा अवस्था से वृद्ध सभापति भी हों वहां अन्याय का प्रवेश नहीं होता है भावार्थ जो मनुष्य क्रोध आदि दोष रहित विद्या विज्ञान धर्मयुक्त क्षमावान जन सज्जनों के साथ जो दंड देने योग्य नहीं हैं उनकी रक्षा करते और दंड देने योग्य को दंड देते हैं वे राज कर्मचारी होने के योग हैं इस सुुक्त में विद्वानों के कृत का वर्णण होने से इस सुुक्त के अर्थ की पिछले सुुक्त के अर्थ के साथ संंगत जाननी चाहिए यह 1818 मा सुुक्त और एक गराहवा वर्ग पूरा हुआ अब ती रिचाा वाले 1 120 में का आरम्भ है इसमें पवन के दष्ताांत से विद्वानों के गुणों का वर्णण करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे जीवन का अच्छे प्रकार देना वर्षा करना आदि पौनों के अद्भुत कर्म हैं वैसे तुम्हारे भी हूं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य मेघ के समान सुख देने वाले दुष्टों को छोड़ने वाले श्रेष्ठों के समीप और दुष्टों से दूर बसते हैं वे संग करने योग्य हैं भावार्थ जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता वैसे सभापति करते जैसे प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो मनुष्य उत्कृष्ट अति उत्तम बहुत जीने वाले उत्पन्न हो वैसा कार्य आरंभ सबको करना चाहिए इस सुक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 172वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब 13 ऋचा वाले 173वें सूक्त का आरंभ है उसके आरंभ से फिर विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे किरण अंतरिक्ष में बिखरकर सबका प्रकाश करती है वैसे हम लोगों को विद्या से सबके अंतःकरण प्रकाशित करने चाहिए जैसे निराधार पक्षी आकाश में जाते आते हैं वैसे विद्वानों और लोकलोकांतरों की चाल है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे स्वयंवर किए हुए स्त्री पुरुष परस्पर उद्योग कर हिरण के समान वेग से घर के कामों को सिद्ध विद्वानों के संग से सत्य का स्वीकार कर असत्य को छोड़कर परमेश्वर और विद्वानों का सत्कार करते हैं वैसे समस्त मनुष्य संग करने वाले हैं फिर प्रकारांतर से उपदेश विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे घोड़ा और गावें परमित मार्ग को जाते हैं वैसे अग्नि नियत किए हुए देश स्थान को जाता है जैसे धार्मिक जन अपने पदार्थ लेते हैं वैसे ऋतु अपने चिन्हों को प्राप्त होते हैं वा जैसे द्यावा पृथ्वी एक साथ वर्तमान है वैसे विवाह किए हुए स्त्री पुरुष वर्तें भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो सूर्य चंद्रमा के समान शुभ गुण कर्म स्वभावों से प्रकाशित आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं के तुल्य आचरण करते हैं वे क्या-क्या सुख नहीं पाते अब भले बुरे के विवेक करने पर जो विद्वानों का विषय है उसका अगले मंत्र में उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि उसकी स्तुति करें जो प्रशंसित कर्म करें और उसकी निंदा करें जो निंदित कर्मों का आचरण करें वह स्तुति योग्य है जो सत्य कहना और वही निंदा है जो किसी के विषय में झूठ बकना है